किसी को कह दे कि यह तो पूरा आग है आग का गोला है बोलते ये तो मिश्री जैसा है इसकी वाणी तो मिश्री जैसी है तो आप खंडन कर सकते हैं आप उसका है। जो तर्क है लेकिन जो भाषा को समझता है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि यहां आग के गोले की तरह से गर्म है वो तो समझे, ये उपमा दी जा रही ये है ये गौण प्रयोग है इसके क्रोध को बताया जाए वो समझ लेगा उस जो भाषा को समझता है उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी और जो भाषा को नहीं समझता है, वो अड़ जाएगा नहीं यहां आग के गोले की तरह कहा है कि ये राम आग के गोले की तरह है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये तो आग के गोले की तरह है। नहीं है इसलिए ये राम नहीं है ऐसा निर्णय नहीं होता तो भाषा में गौण प्रयोग खूब होते हैं हम अपनी अपनी हर भाषा में प्रयोग होते हैं संस्कृत में भी होते हैं तो वहां भी हम क्यों ना समझ रहे कि ये ठीक ढंग से ऐसा ही हो रहा है पर वहां हम पंक्तियों पे अड़ जाएंगे तो जहां जहां ये कथन किया जाता है आत्मा पे संस्कार पड़ा आत्मा अविवेक से ग्रस्त हो गया तो समझ लेना चाहिए ये गौण प्रयोग है उपचार का प्रयोग है वास्तव में संस्कार अविद्या मिथ्या ज्ञान ये चित्त में रहता है मन में रहता है हो गई अब बोलिए मोहन जी मन और चित्त दो अलग अलग शब्द हैं और उसमें योग दर्शन में मन की जगह पर चित्त ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो ये दोनों का अर्थ भेद क्या है सर इसको अभी आगे देखेंगे अभी आगे प्रसंग आएगा वो तत्व आएंगे बोलेंगे जी। सांख्य दर्शन में ये चित्त शब्द आया है जैसे यहाँ पर आया है लेकिन यहाँ चित्त का मतलब मन है पीछे जो एक तथा अशेष संस्कार अशेष संस्कार आधार के सूत्र आएगा और भी उससे पता लगता है चित्त का मतलब मन कहा गया है कई मन को बुद्धि के रूप में भी कहा गया है यह हमें समझना होता है कि यहां किस लिए है अब आगे आने वाला है सूत्र उसमें जो 24 तत्व 25 तत्व गिनाए गए हैं प्रकृति के 24 गिनाए, उसमें चित्त शब्द है ही नहीं सृष्टि के निर्माण प्रक्रिया है उसमें चित्त शब्द है ही नहीं वहां मन के लिए कथन है बुद्धि के लिए और अहंकार के लिए तीन के लिए एक तरफ हम अहंकार अंतकरण चतुष्ट मानते हैं वो भी उल्लेख मिलता है लेकिन इस प्रक्रिया में चित्त नहीं है मन बुद्धि और अहंकार तीन ही है तो चित्त जो है ये अंतःकरण की एक शक्ति ही है इन्हीं की है उसका अंतर्भाव इन्हीं तीन के अंतर्गत है तो इसको अलग नहीं मानते हैं यहां पर जहां कहीं अलग कहा है तो एक शक्ति को अलग मान करके कह देते हैं जिससे हमें स्मरण होता है उसे चित्त कहते हैं तो उसको अलग मान के भी कथन होता है और ये एक मान करके भी कथन होता है आगे देखिए अब ये इन्होंने कहा कि ये जो अविवेक है ये बंधन का कारण है और अविवेक का नाश नियत कारण से होता है यानी विवेक से होता है तो विवेक क्या है कि प्रकृति और पुरुष प्रकृति ऐसी है पुरुष ऐसा है तो इतना तो हमने जान लिया तो फिर विवेक हो गया मुक्ति हो जानी चाहिए हमारी जान लिया ना प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया ना प्रकृति अलग है पुरुष अलग है तो मुक्ति हो जानी चाहिए तो बोले नहीं इतने से मुक्ति नहीं होगी ये विवेक इतना मात्र नहीं है उसके लिए अगला सूत्र कहेंगे इनको दीजिए आचार्य जी विवेक तो चित्त में हुआ और बंधन में आत्मा आया तो अब अति प्रशक्ति दोष नहीं माना जाए नहीं आएगा जिसका चित्त है उसी का बंधन होगा उस चित्त में जिसने ये अविद्या उत्पन्न की है आत्मा ने जो उसका उत्तरदाई है वो ही बंधन का कारण बनेगा ये यथा योग्य व्यवहार न्याय है यहां पर यही कर्माशय से होगा कर्माशय के संस्कार छाप भी चित्त में ही रहते हैं और उसके अनुसार हमें फल मिलते रहते हैं संस्कार भी चित्त में रहते हैं उससे हम प्रभावित होते रहते हैं तो लेकिन वो और जगह नहीं जाएंगे वो जिस आत्मा के ये अंतकरण आदि है वहां जो रहते हैं वो उसी आत्मा के लिए आएंगे ये परमाणात्मा की व्यवस्था है तो क्या विवेक हम सामान्य जान लिया उससे विवेक हो जाएगा तो सूत्र देखिए उनसठवा बोलिए युक्तितोपि न बाध्यते दिंग मूढ़वत बोले कि ये तत्व ज्ञान के बारे में सुनने मात्र की तो बात छोड़ ही दीजिए आप कि सुन लिया हमने और विवेक हो गया वो तो छोड़ ही दीजिए युक्ति तो भी ना बाध्यते ये जो अविवेक है ये युक्तियों से यानी मनन से भी बाधित नहीं हो पाता है एक तो हमने सुना श्रवण और श्रवण के बाद में मनन भी किया चिंतन मनन किया युक्ति लगाई तर्क संगति की खूब विचार विमर्श भी किया बोले उतने मात्र से भी ये अविवेक नहीं जाने वाला है अब सहायक तो बनता है लेकिन उतने मात्र से ये अविवेक नहीं जाएगा ना तो सुनने से और ना मात्र मनन करने से युक्ति तो अपना बाध्यते कितनी युक्तियां कर लो ऐसे बहुत बोलते भी रहते हैं या युक्ति से तो ये हमें सारा सिद्ध हो गया कि ऐसा है लेकिन फिर वैसे के वैसे संसार में जाते हैं तो फिर वैसे के वैसे वही संसार के विषय आकर्षित करते हैं वही ईश्वर पर विश्वास नहीं रहता ईश्वर है ये खूब तर्क वितर्क से समझ लिया प्रकृति हमारा स्वरूप नहीं है समझ लिया लेकिन फिर भी वो का वो वैसा का वैसे देखा युक्ति तो अपीना बाध्यते युक्ति से तर्क से मनन से भी ये अविवेक बाधित नहीं होता है कैसे तो उसके लिए एक उदाहरण दिया बोले दिंग मूढ़वत दिंग कहते हैं दिशाएं दिक् प्राची दिखक नहीं मूढ़वत दिंग मूढ़वत दिशा के बारे में जो मूढ़ है जिसको ये नहीं पता है कि पूर्व दिशा कहाँ है उसके समान कैसे जब कभी हम किसी नए स्थान पर जाते हैं और हम खूब चक्कर लगा के गाड़ियां कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है और रात्रि में पहुंचे मान लीजिए इस आश्रम में पहुंचे तो किधर पूर्व दिशा है इसका हमें पता नहीं होता है लेकिन कई बार हमारा मन बना रहता है कि नहीं किधर होनी चाहिए यू कल्पना करने लगते है वो कहते हैं नहीं इधर होनी चाहिए ऐसा हमारे मन में भाव आता है ना कि नहीं मेरे को तो ऐसा लग रहा है पूर्व दिशा यहां होनी चाहिए अभी है अंधेरा रात्रि है कोई कहता नहीं मेरे को लग रहा है यहां पर होनी चाहिए ऐसे ही हम परिकल्पना करते हैं हमें को पता नहीं लगता है पूरा या जंगल में चले गए और अब वहां घूमते घूमते इधर उधर गए अब पता ही नहीं लग रहा है से आए थे कौन सी दिशा है और दिशा भ्रम हो गया दिंग मोड़ हो गया अब उसको कितनी भी युक्तियां दे लो कि पूर्व दिशा इधर है इधर है उसके मन में जहां बैठा है ना कि नहीं इधर से होना चाहिए वो निकलता नहीं है उसका नई जगह पे क्योंकि उसका घर जहां होता है उसके देखता है कि भाई मेरे घर के सामने से या इधर से निकलता है तो वैसी ही परिकल्पना नई जगह भी कर लेता है भाई यहां भी इधर से निकलता होगा ऐसा बैठ जाता है मन के अंदर तो युक्ति तो कितनी भी युक्तियां दे लो उसको दिशा का भ्रम नहीं होगा लेकिन कब हटेगा अपरोक्षा रोक्ष कहते हैं परे की जो चीज होती है हमारी इंद्रियों से परे की और अपरोक्ष का मतलब है जो प्रत्यक्ष है जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तक दिशा का भ्रम नहीं जाएगा अब सुबह जब सूर्य को उदय होते हुए देख लिया अब भ्रम चला जाएगा अब भ्रम नहीं रहेगा प्रत्यक्ष हो गया है। अपरोक्ष प्रत्यक्ष हो गया तो दिशा का भ्रम चला जाएगा अब नहीं टिकेगा ऐसे ही प्रकृति पुरुष का जो अविवेक है वो सुनने और मनन करने मात्र से पूरा नहीं जाएगा बना रहता है वो इस प्रकृति को मैं समझते रहते हैं बुद्धि को मैं समझते रहते हैं ये प्रत्यक्ष होने पर ही जाएगा कब जाएगा इस समाधि में जाएगा वहां जब प्रत्यक्ष होता है तथा परम पुरुष ख्याते वैतृष्ट पर प्रकृति और पुरुष का जो भेद है विवेक है वो संप्रजात समाधि के अंत में और असंप्रच्त के प्रारंभ में, वहां पर जब हो जाता है बस यही पर वैराग्य और यहीं से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है असंप्रचारत समाधि प्रारंभ हो जाएगी उसके बिना कितना भी समझ ले कितना भी पढ़ ले कितनी भी विवेचना कर ले वो जाने वाला नहीं है पूरा वही जाएगा प्रत्यक्ष होने पर यह चला जाता है इसलिए कहा युक्तियों से भी ये बाधित नहीं होता है दिग् के समान अपरोक्षात्रिते प्रत्यक्ष हुए बिना ये नहीं जाता है। कितना भी समझ ले आदमी फिर फिर बुद्धि को मैं समझेगा चित्त को मैं समझेगा वृत्तियों को वृत्ति सारूप्य बनता रहेगा ये सब होता रहेगा प्रत्यक्ष इसका एक उपाय है लेकिन प्रत्यक्ष तक पहुंचने के लिए श्रवण भी जरूरी है मनन भी आवश्यक है एक स्तर पर वो समझ बनती है लेकिन पूरा जो विवेक है अविवेक की निवृत्ति है अविप्लव विवेक ख्याति है वो समाधि में ही होगी विवेक ख्याति भी ऊंची नीची होती रहती है विप्लव होता है यानी वो टूटती रहती है अनवस्थित तत्व रहता है वहां पहुंच भी गए तो फिर नीचे उतर जाता है फिर स्थिति छूट जाती है फिर पहुंचे फिर स्थिति छूट जाती है अविप्लव विवेक है वो मुक्ति का उपाय है जब वो स्थिर हो जाती है वो प्रत्यक्ष से ही होती है योग दर्शन भी यही बोलता है ये यह भी यही बोल रहे तो अविवेक बंधन का कारण है उसको हटाने का नियत कारण है और वो है विवेक और वो विवेक प्रत्यक्ष से ही होगा श्रवण की छोड़ दीजिए मनन आदि मात्र से युक्तियों से तर्क से भी पूरा नहीं होगा कुछ चार्य जी संप्रजात समाधि की परिपक्व अवस्था को धर्मे समाधि कहें और समाधि का प्रारंभ कहें धर्म में एक समाधि असंप्रज्ञात की अंतिम अवस्था है असंप्रज्ञात की संप्रज्ञात की नहीं योग दर्शन का चौथा पाद पढ़ेंगे तो उसमें जो क्रम है तथा क्लेश कर्म निवृत्ति फिर उसके बाद में धर्म एक आती है तो धर्म एक समाधि असंप्रज्ञात की अंतिम अवस्था है साठवां सूत्र देखिए तो जिनका प्रत्यक्ष होता है उनका तो प्रत्यक्ष हो जाएगा और जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता उनका कैसे होगा तो उसके लिए अगला सूत्र है बोलिए अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो बोध हो धूमादि इव बनने हमें जो ज्ञान होता है वो सारा का सारा प्रत्यक्ष होता हो ये आवश्यक नहीं हर चीज का प्रत्यक्ष नहीं होता है हमें अनुमान से भी ज्ञान होता है अनुमान प्रमाण से हमें शब्द प्रमाण से भी ज्ञान होता है उपमान से भी होता है भिन्न भिन्न प्रमाणों से ज्ञान होता है वो भी निश्चित ज्ञान कराते हैं सही ज्ञान कराते हैं तो जो अचाक्षुष हैं यानी जो ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जाने जाते नेत्रों से नहीं देखे जाते ये चक्षु जो है ये जानेन्द्रियों का प्रतीक रूप में उपलक्षण है तो जो अचाक्षु हैं, यानी ज्ञानेन्द्रियों से जो नहीं जानते, जाने जाते उनका अनुमान अनुमान से ज्ञान होता है कैसे उसके लिए एक उदाहरण दिया धुमाधि वन्य है जैसे धुए से अग्नि का ज्ञान होता है वैसे अग्नि हमारे को चाक्षुष प्रत्यक्ष है आंखों से दिखाई देती है लेकिन ये जिस संदर्भ में बोल रहे हैं वो ये कि दूर कहीं छुपी हुई जगह में अग्नि है अभी हमारे नेत्रों के सामने नहीं है और उसका ज्ञान एक कोई कहे कि साक्षात जाओ तो ही होगा लेकिन अगर उधर से दूर से धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो धुएं से भी हम अनुमान कर लेते हैं कि वहां अग्नि अवश्य है जंगल में आग लग गई है कुछ जल रहा है ये हम पक्का पता कर लेते हैं तो जो जिनका हम प्रत्यक्ष अभी नहीं कर पा रहे हैं उनका अनुमान से भी ज्ञान कर सकते हैं अनुमान का भी प्रयोग करना चाहिए किया जा सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है उनको दीजिए सबसे पीछे सत्य पीछे अच्छा आपने कहा था कि विवेक आत्मा का स्वभाव नहीं है और अविवेक आत्मा का स्वभाव नहीं है और वो चित्त में रहता है तो वैसे ही विवेक भी का स्वभाव नहीं है वो भी चित्त में रहेगा बिल्कुल ठीक है तो फिर विवेक से मुक्ति होती है बिल्कुल ठीक है फिर वो चित्त रह... तो मुक्ति में नहीं रहता मुक्ति में परमात्मा रहता है और परमात्मा संपूर्ण ज्ञान से युक्त है सर्वज्ञ है और आत्मा उसकी सन्निधि में रहता है इसलिए उसको वो ज्ञान प्राप्त रहता है इसलिए उसमें अविवेक नहीं रहता है वो ज्ञान की स्थिति में रहता है मुक्तात्मा भी ये योग दर्शन में आता है विवेक ख्याति रहती है चित्त में रहती है वो स्पष्ट है वहां पर पूछिए, ये जो अनुमान प्रमाण में ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष हुई चीजों का होता है पहले हमने जैसे किसी चीज का करता है तो हमने पहले देखा होता है कि ये चीज बनी है तो इसका बनाने वाला है उस आधार पे हम फिर कोई नई चीज को देखकर के अनुमान करते हैं कि ये इसका इसका कोई ना कोई बनाने वाला है इस प्रकार से अब ये जो तत्व हैं प्रकृति के इनको तो हमने कभी प्रत्यक्ष किया ही नहीं है तो फिर इनका अनुमान से कैसे जान करेंगे अनुमान तीन प्रकार का होता है आप तो पढ़ चुके हैं न्याय दर्शन ठीक है तो सामान्य तो दृष्टि भी अनुमान होता है और सामान्य तो, तो दृष्टि के ऐसे उदाहरण होते हैं कि जिनका हमने स्वयं ने साक्षात नहीं किया है लेकिन हमें पता है कि गुण है तो गुणी भी होगा कार्य है तो उसका कारण भी होगा हमारे सामने कोई नई चीज ले आई जाए कोई नई मिठाई हमें पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन वो बनी हुई है तो इससे हम ये कर सकते हैं ना हा ये इसका कारण कुछ ना कुछ तो अवश्य है कैसे जाना हमने सामान्यतो दृष्टि से ऐसे ही अब आगे अनुमान की प्रक्रिया करेंगे कि ये सारा संसार जो संघात है बना हुआ है तो ये किसी न किसी चीज से बना है इतना अनुमान करेंगे तो उसके लिए वो स्वयं प्रत्यक्ष हो हमारे को ये आवश्यक नहीं है ठीक है अब सूर्य में सूर्य से हमें अग्नि प्राप्त हो रही है सूर्य में अग्नि प्राप्त हो रही है हमें ऐसा तो पता लग ही रहा है वहां से प्राप्त हो रही है लेकिन वहां भी कुछ जल रहा है भट्टी वहां अग्नि उत्पन्न हो रही है इसका पता है हमारे को नहीं, नहीं है जाके देख के आएंगे तब मानेंगे क्या जाके देख के आएंगे तब मानेंगे आई नहीं पाएंगे वहीं रह जाएंगे पता ही नहीं लगेगा लेकिन यहां हमने देखा है कि अग्नि जहां प्रकाश आता है उष्मा आती है तो वहां अग्नि उत्पन्न हो रही होती है तो वहां कैसे है लकड़ी से है कोयले से है या और कोई भट्टी चल रही है परमाणु भट्टी चल रही है ठीक है लेकिन ताप तो उत्पन्न हो रहा है ये हमने कैसे पता लगा लिया अनुमान से जबकि उसका हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए आप ये नहीं कहिए कि अनुमान में सदा वैसा का वैसा ही प्रत्यक्ष होता है तो ही पता लगता है ठीक है कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है लेकिन सामान्य तो दृष्टि भी होता है उसमें और जगह हमने दूसरे ढंग से देखा है और जिसका अनुमान कर रहे हैं उसका पूरा पूरा नहीं है इसको आप धुएं और अग्नि से भी लगा सकते हैं कि अभी हम जो धुआं देख रहे हैं और हमने कहा वहां अग्नि है क्या उस अग्नि को पहले देखा था हमने उस जैसी दूसरी अग्नि को देखा था वो चीज हमने दूसरी जगह देखी थी इस अग्नि को तो देखा नहीं इसलिए जिसका ज्ञान हो उसी का प्रत्यक्ष भी पहले हुआ हो ऐसी तो कोई बात नहीं है उस जैसों का होता है तो सामान्य तो दृष्टि में भी होता है तो देखिए एक सूत्र और करते हैं ये जो अनुमान से ज्ञान होता है अच्छा पूछना है पूछिए आचार्य जी दो प्रश्न हैं एक तो ये मन चित्त बुद्धि अंतःकरण आत्मा क्या ये सब कुछ अलग अलग हैं या ये भी चर्चा, चर्चा आगे आ जाएगी अच्छा तो इन, अच्छा इन सब का हम अनुमान ही लगा रहे हैं प्रत्यक्ष तो नहीं कुछ होता इनसे अनुमान तो लगाते ही हैं जिसका अनुमान लगाते हैं उनका प्रत्यक्ष भी हो सकता है अभी अनुमान लगा रहे हैं आगे समाधि में प्रत्यक्ष हो जाएगा मतलब ये चीजें समाधि में ही प्रत्यक्ष हो सकती है में चीजें और शब्द प्रमाण से हमें पता लगता है शब्द प्रमाण से भी ज्ञान हो रहा है ये सूत्र भी आगे आएंगे अंतकरण आदि के बारे में ये चर्चा चलेगी अभी ठीक। मन आदि के अभी भी चलेगी और आगे भी बीच बीच में आएगी उससे संबंधित कई बातें स्पष्ट होंगी कुछ चीजें जैसे अभी आई हैं, कुछ और आगे आएंगे ठीक। और कोई तो एक सूत्र और करो फिर इकसठवां सूत्र देखिए ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है आप लोग सुनते रहते होंगे इस सृष्टि रचना कैसे हुई क्या बनी वो सूत्र यह बोलेंगे सत्वरजस्तम शाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृति महान महतो अहंकारो अहंकारात पंचतन उभयम इंद्रियम तन मात्रेभ्य स्थल भूतानी पुरुष पंचविंशतिर गण पंचविंशति कहते हैं 25 को 25 का ये गण है समूह है कुछ चीजें यहाँ गिनाई गई हैं और किसकी किससे उत्पत्ति हुई ये भी बताया गया है क्रम से उसको बताया गया है तो पहली तो है प्रकृति मूल प्रकृति जिसको हम प्रधान कह रहे थे जिसके प्रसंग में वो कह रहे थे कि इसका विवेक होना चाहिए प्रकृति का विवेक होना चाहिए तो प्रकृति क्या है तो कहा सत्व रजस्तम शाम साम्य अवस्था प्रकृति सत्व रज और तम ये तीन कण हैं प्रकृति के ये जब साम्यावस्था में रहते हैं अपनी अवस्था में रहते हैं विषम अवस्था में नहीं रहते उसको प्रकृति कहते हैं अभी जो ये संसार दिखाई दे रहा है ये सत्वर स्तंभ की असाम्यावस्था है विषमावस्था है इसको विकार कहते हैं विकृति कहते हैं अब सामान्यतः हम इसको भी प्रकृति बोलते हैं ये प्रकृति कितनी सुंदर है ये मूल प्रकृति से बनी है इसलिए इसको भी प्रकृति कह देते हैं दर्शनों की भाषा में इसको विकृति बोलते हैं नहीं उससे बनी हुई चीज है तो यहां जो प्रकृति शब्द है ये मूल प्रकृति के लिए मूल कणों के लिए है तो सत्व्रज स्तंभ की सामयावस्था को प्रकृति कहते हैं और प्रकृत महान प्रकृति से क्या बनता है महान महतत्व बनता है जिसको बुद्धि तत्व कहते हैं सबसे पहले वो बनता है मह तो अहंकार हो और महतत्व से बुद्धि तत्व से अहंकार बनता है ये भी अंत का एक भाग है और अहंकारात् अहंकार से क्या क्या बनते हैं तो कहा पंच तन मात्राणी पांच तन मात्राएं बनती हैं शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा रस तन मात्रा गंध तन मात्रा इनको सूक्ष्म भूत भी बोलते हैं एक महाभूत होते हैं स्थूल भूत होते हैं एक सूक्ष्म भूत होते हैं ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं पांच तन मात्राएं और उभयम इंद्रियम और दोनों प्रकार की इंद्रिया दोनों प्रकार की इंद्रियों से मतलब है बाह्य इंद्रिया और अंत इंद्रिया तो भाई ये इंद्रिया दस हैं, पांच ज्ञान और पांच कर्म और कर्मेंद्रिया की दृष्टि से यहां पर एक मन तो इंद्रियम में यहां पर ग्यारह चीजों का ग्रहण होगा आगे तनमात्र भूतानि। तनमात्राओं से स्थूल भूत बनते हैं जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं पृथ्वी जल अग्निवायु और आकाश ये तनमात्राओं से बनते हैं तो इनको स्थूलभूत कहते हैं इसलिए तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कह हैं तो ये तो 24 हो गए और पुरुषा इति एक पुरुष चेतन तत्व और उसके फिर हम दो भाग कर सकते हैं जीवात्मा और परमात्मा आत्मा परमात्मा तो पुरुष यहां आत्मा के संदर्भ में इति पंचविंश तिर गण ये 25 का गण ये चेतन पुरुष ऐसे पच्चीस चीजें यहां पर गिनाई गई और इनका थोड़ा और क्रम आगे बताया जाएगा तो अभी इस कक्षा को इतना ही रख्य दर्शन की सातवीं कक्षा पिछले पाठ में से आपने से किन्हीं को कुछ ना हो कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो तो पूछ सकते हैं आगे आ जाइए आगे आ जाइए उनको पूछिए। पूछे वो सत्रह सूत्र सत्र सूत्र है जिसका अर्थ दोबारा पूछना था सत्रहवें सूत्र के समय आप पाठ में थे नहीं था जी। देखिए सत्रह सूत्र विचित्र भोग अनुपपत्ति ही अन्य धर्मत्वे। प्रसंग था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 चौवन चौवनवा चो, हाँ। चौवनवा सूत्र है निर्गुणत्वादि श्रुति विरोधाच ये भी प्रसंग कर्म का है और वहां पीछे अभी जो देख रहे थे वहां भी असंगो असंगोह्ययम पुरुष ये कहा गया था तो आत्मा की निर्गुणादि की श्रुति होने से कर्म आत्मा का बंधन का कारण नहीं है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 कर्ता आत्मा ही है इसलिए उत्तरदायी वही है किंतु वो अदृष्ट रहता कहां पर है वो आत्मा में नहीं रहता है तो असंग है पुरुष आत्मा और इसलिए उसका ये धर्म नहीं हो सकता तो निर्गुण आदि श्रुति कि आत्मा में इस प्रकार से दूसरे के गुण नहीं आ सकते इस श्रुति का विरोध आने से भी अदृष्ट को बंधन का कारण नहीं मान सकते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 यहाँ पर अदृष्ट से जो कर्म लिए जा रहे हैं वो कौन से कौन से हैं? जो क्लेशों से युक्त अविद्या से युक्त हो कर के सकाम कर्म किए जाते हैं तो चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो जिनसे की कर्माशय बनता है वो कर्म अदृष्ट में कहलाते हैं जिनका कि हमें फल मिलता है विपाक होता है वो कर्म दृष्ट में क्या लेंगे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 लेकिन ये चूंकि तत्काल समाप्त हो जाते हैं और फिर इनसे जो कर्माशय बनता है वो हमें दिखाई नहीं देता है इसलिए उसको अदृष्ट कहते हैं तो कर्म तो यही है जो हम उत्पण अवक्षेपण आना जाना चलना उठना बैठना जो भी हम क्रियाएं करते हैं तो वो हमें दिखाई देती हैं उनको दृष्टकर्म कहते हैं और इनसे जो इनमें से जो सकाम कर्म होते हैं उनसे कर्माशय बनता है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 वो सब इसके उदाहरण बनेंगे। अदरिष्ट के। बनेगा के हाँ। के ये विपाक हेतु होते हैं, इनसे हमें फल मिलता है। धन्यवाद। आचार्य जी बहन जी जी पूछिए नमस्ते जो छठा सूत्र है अविशेष च उभयो। इसमें जो दो प्रकार के उपायों का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 उससे अल्प होती है अत्यंत पुरुषार्थ नहीं होता पुरुषार्थ होता है परम प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो परम प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा तो वो अतृष्ट साधनों से होगा दृष्ट साधनों से अतिरिक्त जो भिन्न है अदृष्ट साधन उनसे मुक्ति की अपवर्ग की प्राप्ति होगी दृष्ट साधनों से दुखों की पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती तो दो प्रकार के साधन आ गए दृष्टि साधन और अदृष्ट साधन दृष्ट साधन ये भौतिक जगत के जो हैं, अदृष्ट साधन जो आंतरिक साधन है साधना आदि के दृष्ट साधन जैसे धन संपत्ति इत्यादि सब शरीर भी आ गया हमारा तो अविशेष मतलब साधारण सामने का क्या मैं है? अभी बात को पूरा कर रहा हूँ पहले अभी मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ आपको उसके बिना मैं उत्तर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जो बोला उसको आप पकड़ लीजिए की मैंने दृष्ट और अदृष्ट ये दो बातें बताई है क्योंकि अविशेष उभयो हो यह उभय दो दो को बताता है ये दो कौन सी चीजें ये पहले हमें पता लगनी चाहिए तो एक दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन इतना स्पष्ट हो गया पूर्व कह रहा है कि जो दृष्ट है वो भी साधन है साधन पर अब जोर दे रहा है और जो दृष्ट अदृष्ट दृष्ट है वो भी साधन है और जो अदृष्ट है वो भी तो साधन ही है दोनों साधन है तो साधन साधन होने से तो तो तो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 इसमें भी चीनी डली है उसमें भी चीनी डलिए इसमें भी घी डला है इसमें भी घी डला है इसका भी मीठा स्वाद लगेगा इसका भी मीठा स्वाद लगेगा अब वो समानता देख रहा है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ उल्टा कि क्या समानता नहीं है दोनों में मुझे ये लगता है कि दोनों ही साधनों की आवश्यकता है उसके लिए प्रीवित दुखों की निवृति के लिए नहीं इस मिठाई का उदाहरण दीजिए आप वहाँ मत जाइए अभी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए लौकिक का वहाँ पर आ जाएंगे हम उसी को समझाने के लिए बोल रहा हूँ मिठाई में जो आप बता रहे हैं कि एक पे मक्खी है और दूसरी पे नहीं है तो समानता है या नहीं है ये पूछ रहे हैं मैं, मैं कह रहा हूँ कि समानताएं हैं। मैंने बहुत सी समानताएं बताई ना आ, मैं पूछ रहा हूँ क्या वास्तव में समानता है या नहीं है समानता भी है और विभिन्नता भी, है, दोना भी, दोना भी है तो जैसे आपने पूछा की इन दोनों साधनों में पूर्व पक्षी ने तो क्या समानता है तो आपने पूछा की वास्तव में समानता है या नहीं है तो ठीक है साधन के रूप में समानता है लेकिन विशेषता भी तो है इसी का उत्तर है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 दो मनुष्यों में समानता होती है या नहीं जी। दो मनुष्यों में दो गायों में ले लीजिए दो गायों में समानता होती है या भिन्नता होती है समानता भी होती है और भिन्नता भी, भी होती है। भिन्नता भी होती है अच्छा गाय और कुत्ते में समानता होती है या भिन्नता होती है समानता होती है भिन्नता होती है कुछ समानता और विभिन्नता ज्यादा होती है अच्छा जड़ और चेतन में समानता होती है या भिन्नता होती है भिन्नता है <tell> <tell> भिन्नता होती है समानता <samantha> नहीं होती है जड़ चेतन जड़ और चेतन में जड़ और चेतन में, <tell> <नहीं>। <tell> और चेतन में। तो समानता क्या होती है वो आपको बताना पड़ेगा भिन्नता तो है उनको तो भिन्नता ही दिखाई दे रही है थोड़ी समानता ये प्रकृति से बने हैं दोनों चेतन भी नहीं चेतन में अब शरीर मिला जिस शरीर में चेतन आत्मा में और जड़ वस्तु में क्या समानता है आत्मा और जड़ वस्तु में कोई समानता? कोई समानता नहीं है वो तो है अच्छा दोनों की सत्ता है या नहीं है सत्ता है तो ये समानता है या नहीं है दोनों में संख्या है तो या नहीं है है। दोनों का परिमाण है या नहीं है? है और दोनों औरों से अलग अलग है ये भी है या नहीं है ईश्वर और आत्मा में समानता है या भिन्नता है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 कुछ सेवा उसमें भी कर लेनी चाहिए आचार जी कल चर्चा हुई थी कि अविवेक चित्त में रहता है तो ये बोलिए अभिवेक चित्त में कि मैं इस रहता है इस जी रहता, जी रहता है। जी हाँ। तो ये तो धर्म चित्त का हुआ अभिवेक तो अभिवेक से आत्मा का बंधन कैसे की दोष नहीं आएगा हाँ। जैसे पीछे कहा था उस दृष्टि से ये देखा जा सकता है इसलिए इन्होंने कहा कि अभिवेक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 होते हुए भी, भी मुक्ति हो जाती है लेकिन अभिवेक के रहते तो मुक्ति नहीं हो सकती इसलिए इसके समान कोई अविवेकात्मा समान अविवेक रहता चित्त में है लेकिन उसका उत्तरदाई आत्मा ही है ठीक है आगे ठीक तो कल हमने अंतिम सूत्र देखा था इकसठवां सूत्र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 आपस में ये बंधते हैं तभी ये कार्य सृष्टि बनती है और ये अलग अलग ही रहते हैं तो कुछ भी नहीं बनते अब घर में मान लो मिठाई या कुछ भी भोजन आदि बनता है सारी चीजें अलग अलग रहे हैं। तो भोजन या कुछ मिठाई बनेगी क्या नहीं बनती और है। मिलाते हैं तो नई चीज बन जाती है ऐसे यहां पर है तो सतवर स्तंभ ये तीन गुण है गुण शब्द से कहे जाते हैं अप्रधान होने से